वेद जी ने उन वेदों के हृदय कमल प्रदेश में स्थित मथुरापुरी का दर्शन किया क्योंकि वह पुरी सवे भगवान की उत्पत्ति की स्थली है उनकी बोहों के मध्य में काशी को देखा आधार स्थल में मायापुरी को देखा तथा जो लिंग प्रदेश में कांची नाभि नाभि मंडल में अवंती का प्रदेश में द्वारका एवं प्राणों में प्रयाग को स्थित देखा उन वेदों के दाहिनी तथा बाई ओर गया जामुन को बहते हुए देखा मध्य में साक्षात सरस्वती की धारा थी मुख्य प्रदेश में गया क्षेत्र का दाढ़ी और कंठ से बीच में प्रभास क्षेत्र का व्यास जी ने उनके ब्रह्मरंध्र में बद्री का आश्रम का दर्शन किया दोनों नेत्रों में पूंद्रवर्धन और नेपाल को देखता था ललाट में पूणगिरी नामक पीठ के दर्शन किए कंठ में मथुरा पीठ कटी में कांची पाठ स्तनों में जालंधर पीठ का व्यास देव ने दर्शन किया कानों में भ्रगुपोंड तथा नासिकापुर में आयुध्या ब्रह्मरंध्र में शाक्त तीर्थ है हृदय कमल में वैष्णवी तीर्थों का निवास स्थान है चक्षु प्रदेशों में सोर और छाया में बोध तीर्थों को भी देखा है कंठ देशों में सूत्रामिश्च यज्ञ और उन प्रदेशों में पशु बंधन देखा दक्षिण कटी प्रदेश में वाजपे तथा मुख्य प्रदेश में अग्निहोत्र का दर्शन किया इसी प्रकार वाम कटी प्रदेश में अश्वमेध उधर में नरमेध शिरुदेश में राजस्यु तथा उधर में अवसाद्य का दर्शन किया वेदों के ऊपर के होठों में दक्षिण आगना को मुख्य मध्य भाग में आहार पर्यंत अग्नि की श्रुति से जो हवन की अग्नि को तथा रोम कुपों में समा मंत्र समूह को देखा समस्त पुराण वेद वेद भावना का पूजन कर रहे थे संहिताएं उनको अलग-अलग उपासना कर रही थी जो सरिताएं उनकी उपासना कर रही थी कर्म उपासना एवं ज्ञान इन तीनों अंगों से उन वेद भगवान की पूजा की जा रही थी वे भगवान भक्त पर अनुग्रह करने वाले हैं ऐसे वेदों के दर्शन करके व्यास जी परम विस्मित हुए वह वे वेद कोटी सूर्य के भान प्रकाशमान तथा कोटी चंद्रमा के समान सुंदर प्रकाशमान लग रहे थे मुनिवर वेद व्यास जी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले आज मैं कृतार्थ हो गया हूं मेरा आज निष्फल नष्ट हो गया है और मैंने मेरी आयु की फलबत्ती हो गई, जो है भगवान आपके आज दर्शन प्राप्त हुए हैं, आपसे इस जगत के लोकिक और आलोकिक जो भी पदार्थ हैं, वे सब आपको ज्ञात है, भूत भविष्य सभी वस्तुएं आपको ज्ञात है, आप, आप केवल प्रकृति मार्ग के उपदेशता नहीं हैं, आप राग आसक्त प्राणियों की स्वेच्छा सरिताओं तथा विधान बनाते हो आपके वचन इस जगत को मिथ्या और ब्रह्म के प्रतिपादन करने वाले हैं आप लोग कल्याण के लिए परम अर्थ का निरूपण करते हो जो आपके शब्द ब्रह्म के द्वारा अधिकारियों में जो ना बनाकर कर्म एवं ज्ञान के उपदेशों द्वारा समस्त जगत की कामना वाले मनुष्यों के सत्कर्मों के फल से स्वर्ग प्राप्त होता है ईश्वर के चिंतन में मन लगाने वालों के कर्मों के फल चित्सुद्धि है ईश्वर द्यू ही द्यू से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है मोक्ष की ब्रह्मा के साथ एकता का हो वह सत्चित एवं आनंद रूप है उसके बाद सभी फिर उसका फल नहीं भोगना पड़ता इसका निर्णय भली प्रकार आप लोगों ने किया है मेरे हृदय में संदेह है उस ब्रह्मा से बढ़कर कोई सत्ता है ही नहीं या नहीं है व्यास जी के ऐसे बचन सुनकर वेद भगवान बहुत अच्छा कहकर बोले हे प्रभु वेद भगवान ने कहा हे परम बुद्धिमान व्यासजी आपको धन्यवाद है आप साक्षात विष्णु के सरूप ही हैं आप शरीर धारियों की आत्मा है आप अजन्मा हैं फिर भी लोक कल्याण को जन्म लेते ही आपको संसार के बंधनों का कोई भय नहीं है भगवती माया में आप अपने ज्ञान के कारण छुए नहीं गए हो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हो � तीरोहित होते हो आपने हमारे मतों का ही प्रतिपादन किया है पुराणों इतिहासों एवं सूत्रों में अपने अनेक प्रकार से हमारे ही सिद्धांतों का वर्णन किया है वह पर अक्षर ब्रह्मा सभी कारणों का कारण है उससे अलग और परे कुछ भी नहीं है पुष्प के रस एवं गंध की भांति वह आत्मा का भी आत्मा है उसी को परम समझना चाहिए। हम लोग जो शब्द स्वरूप है उस पर परब्रह्म की महिमा को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वह अक्सर ब्रह्म शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता वायु पुराण का 104वा अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 105वा अध्याय प्रारंभ गया महात्मय वायु बोले हे ऋषि गणो इस कथा को कहने के बाद अब मैं सर्वोत्तम गया के महात्म्य को कहूंगा जिससे प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं सूत जी बोले हे hey ऋषियों एक बार महाभाग्यवान सनक आदि देवर्षियों के साथ नारद जी ने सनत कुमार को प्रणाम करके पूछा नारद जी बोले हे hey सनत कुमार आप हमें उत्तम से भी उत्तम किसी तीर्थ का महत बतलाने की कर्पा कीजिए, जिससे जिसके पढ़ने सुनने से सभी प्राणी तर जाते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, हम आपकी प्रार्थना पर तीर्थों में श्रेष्ठ गया के महत्म को बतला रहे हैं, जो श्राद्ध आदि पेत्रिक कार्यों में तारने वाला है गया तीर्थ सब तीर्थों में सब देशों में सबसे श्रेष्ठ है निर्भय पूर्वक यज्ञ के समाप्त हो जाने पर ब्रह्म जी ने ब्राह्मणों को दक्षिणा में ग्रह इत्यादि प्रदान किए थे श्वेत वराह कल्प में उसी अग्नि स्थान पर गयासुर ने यज्ञ का अनुष्ठान किया तभी से यह परम पुनीत क्षेत्र गया के इस तीरथ को भ्रम जी बहुत अधिक चाहते हैं नरक से डरने वाले पितरगण भी इस पुण्यशाली तीरथ की बहुत इच्छा करते हैं वे पितरगण कहते हैं कि जो पुत्र गया की तीरथ यात्रा करेगा वह हम सब का दुख संसार से त्याग देगा इस पुण्य तीरथ में पुत्र को गया देखकर पितरगण अपने घर में खुशी मानते हैं वे इस प्रकार कहते हैं कि इस पुनीत तीर्थ में अपने पैरों से भी जल के छुजाने पर पुत्रगण हमें सब कुछ देंगे वे हमारे हैं यदि हमारा एक पुत्र भी गया यात्रा कर जाएगा तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा एक पुत्र भी नीले वृषभ का दान करेगा तो हम सबका उद्धार करेंगे इस गया तीर्थ में जाकर जो पुत्र अन्न का दान करता पितर गण उसी सुपात्र पुत्र से अपने को पुत्रवान समझते हैं गया में तीन पक्ष तक निवास करने वाला पुत्र अपने साथ पीढ़ी पितरों का उद्धार कर देता है यदि तीन पक्ष तक न रह सके तो 15 दिन या 7 दिन के निवास करने पर भी जो फल प्राप्त होता है महाकल्प काल से इक्कठा किए हुए पाप कर्मों का भी गैयातीरत या तर करने से नाश हो जाता है। वहाँ पर पितरों के उद्देश्य से पिंड दान करना चाहिए, अपने लिए भी तिल के बिना पिंड दान करने का विधान बतलाया जाता है। धर्मा, मदिरापान, चोरी, गुरु जनों की स्त्री के साथ समागम करना, ऐसे कठोर महान पाप और पापियों के सत्सं अन्य पाप कर्म भी गया श्राद्ध से नष्ट हो जाते हैं। अपना ओरस, अपना ओरस पुत्र हो या किसी दूसरे का पुत्र हो, जब गया तीर्थ की पवित्र भूमि पर, जिसके नाम से पिंडदान करता है, जो उसको वह पिंड शाश्वत ब्रह्मा को प्राप्त करता है।